विनय पत्रिका परिशिष्ट कालीय यमुना जी में एक बड़ा ही भयंकर सर्प रहता था उसका नाम कालीय था उसके विष के मारे वहां का जल सदा खोलता रहता था श्री कृष्ण भगवान ने उसके मस्तकों पर नृत्य करके उसे वहां से हटने के लिए विवश कर दिया पीछे वह यमुना जी को छोड़कर समुद्र में चला गया यह कथा श्रीमद्भागवत में मिलती है अंधक अंधक बड़ा उपद्रवी और बलवान दैत्य था यह हिरण्याक्ष का पुत्र था ब्रह्मा जी की आराधना करके इसने यह वरदान प्राप्त किया था कि जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति जाए तब ही मेरा शरीर शरीरांत हो नहीं तो मैं सदा जीता रहूं। यह वरदान प्राप्त कर उसने त्रिलोकी को जीत लिया उसके भय से देवता मंद्राचल पर्वत पर चले गए यह वहाँ भी पहुँच उनको त्रसित करने लगा इस पर देवता त्राह त्राह करने लगे और आर्त स्वर से उन्होंने महादेव जी को पुकारा महादेव जी के साथ अंधकासुर का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ अंत में महादेव जी ने उसे एक त्रिशूल मारा जिससे वह असुर वहीं बैठकर कर महादेव जी के ध्यान में मग्न हो गया महादेव जी ने कहा कि वर मांग। उसने यह वर मांगा कि हे प्रभु मुझे आपकी अनन्या भक्ति प्राप्त हो यह कथा शिवपुराण में है दक्ष मख दक्ष प्रजापति के एक कन्या का नाम सती था इनका विवाह शिव जी के साथ हुआ था एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सब देवता विराजमान थे वहाँ दक्ष प्रजापति पहुँचे उनकी अभ्यर्थना के लिए समस्त देवता उठ खड़े हुए परंतु ब्रह्मा जी के साथ शिव जी बैठे ही रह गए इससे दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के उद्देश्य से एक यज्ञ किया उस यज्ञ में शिव जी के अतिरिक्त सब देवता बुलाए गए जब यह समाचार सती को मिला तो वह शिव जी की अनुमति के बिना ही अपने पिता के घर चली गई और वहां पहुंचकर जब यज्ञ में शिव जी का भाग उसने न देखा तो क्रोध के मारे योगाग्नि में जलकर भस्म हो गई यह समाचार सुनकर शिव जी ने वीरभद्र को यज्ञ विध्वंस करने के लिए भेजा वीरभद्र ने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस किया वेद गर्भ करता ब्रह्मा जी के पुत्र शनका ने एक बार अपने पिता से परा विद्या संबंधी कुछ प्रश्न पूछे जब ब्रह्मा जी उन प्रश्नों का यथेष्ट उत्तर न दे सके तो उन्हें अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व हुआ ब्रह्मा जी ने उनके हृदय की बात जानकर श्री विष्णु भगवान का स्मरण किया और विष्णु भगवान वहाँ शीघ्र ही हंस के रूप में प्रकट हो गए फिर सनका ने उस हंस से पूछा कि तू कौन है इसी प्रश्न पर हंस भगवान ने सारी पराविद्या का सारांश कर सुनाया उसे सुनकर सनकादि का अभिमान जाता रहा निर्क संप्रदाय वाले इसी भगवान को अपने संप्रदाय का आदि आचार्य मानते हैं भूमि उद्धरण सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक दो महाप्रतापी असुर हो गए हैं यह दोनों भाई थे हिरण्याक्ष भूमि को चुरा पाताल में ले गया भगवान ने शुकर रूप धारण कर हिरणनाक्ष को मारा और भूमि का उद्धार किया इससे भगवान भूमि के उद्धारक माने जाते हैं इसके सिवा जब जब इस पृथ्वी पर पापियों का अत्याचार बढ़ता है और पृथ्वी घबरा उठती है तब तब भगवान अवतार लेकर पापियों का नाश कर भूमि का उद्धार करते हैं भूधरणधारी यह कथा तो प्रसिद्ध ही है कि जब भगवान श्री कृष्ण कहने से ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा रोक दी तो इंद्र व्याकुल होकर प्रलय मेघ को लेकर ब्रज पर चढ़ आए सात दिन तक लगातार मूसलाधार वृष्टि होती रही उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गों और गोपियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठी का उंगुली पर उठाकर उसको छाता बनाकर ब्रज की रक्षा की थी तभी से भगवान भूधर भूधरनधारी गिरधारी नाम से पुकारे जाते हैं वृत्रासुर वृत्रासुर बड़ा प्रतापी असुर था यह असुर होते हुए भी परम भक्त था इसने इंद्र के साथ युद्ध करते समय भक्ति का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है भागवत में यह प्रसंग देखने लायक है इसी के मारने के लिए देवगण दधीजी ऋषि के पास उनकी हड्डियाँ मांगने गए थे और उस परमदानी ऋषि ने देवों के उपकार में अपने शरीर का त्याग किया था उन्हीं हड्डियों में से एक से ब्रज बना बना था जो इंद्र का प्रमुख अस्त्र है उसी बद्र से इंद्र ने वृत्र को मारा था बाण बाणासुर राजा बलि का पुत्र था इसके सहस्त्र बाहु थे यह जी का परम भक्त था इसकी पुत्री ऊषा परम सुंदरी थी वह स्वप्न में श्री कृष्ण भगवान के पौत्र श्री अनिरुद्ध का रूप देखकर मोहित हो गई और अपनी सखी चित्रलेखा के चित्रों द्वारा उसका पता जानकर उसे चुपके से अपने अंतपुर में मंगा लिया जब यह बात बाणासुर को मालूम हुई तो उसने अनिरुद्ध को कैद कर लिया इस पर बाणासुर और भगवान श्री कृष्ण में बड़ा घोर युद्ध हुआ शिवजी बाणासुर की ओर से इस युद्ध में लड़ रहे थे जब बाणासुर के सब बाहु कट गए केवल चार ही बत रहे तब वह भगवत भक्त हो गया शिव के स्तवन से भगवान ने उसे अभय कर दिया तब अनिरुद्ध और उषा का विवाह हुआ यह कथा भी श्रीमद्भागवत में आती है मैं मय नामक दानव बड़ा ही कला कुशल था इसके कला की प्रशंसा महाभारत रामायण आदि धर्म ग्रंथों में यत्र सत्र मिलती है स्वर्णपुरी लंका का निर्माण इसी ने किया था महाभारत में इंद्रप्रस्थ के अपूर्व नगर का निर्माता भी यही मय दानव था यह भगवत भक्त था द्विज बंधु।, बंधु, का अभिप्राय अजामिल से है यह बड़ा ही दुराचारी और महापातकी ब्राह्मण था इसके छोटे लड़के का नाम नारायण था जब मरते समय यमदूत इसकी मुस्के बांधने लगे तो यह भयभीत होकर स्वर से नारायण नारायण पुकारने लगा इस पुकार से उसका पुत्र तो नहीं आया पर भगवान नारायण के दूत वहां आ पहुंचे। उन्होंने हठपूर्वक यमदूतों से यह कहकर उसका पिंड छुड़ाया कि यह परम वैष्णव है इसने बड़े ही आर्त स्वर से भगवान का नामोच्चारण किया है मारकंडीय प्रलयकारी मारकंडे ऋषि बचपन से ही बड़े वीर्यमान और तपोनिष्ठ थे उनकी उग्र तपस्या को देखकर इंद्र भी भयभीत हो गए थे और उनमें विघ्न उपस्थित करने के विचार से कामदेव को अपनी सारी सेना के साथ भेजा था परंतु कामदेव कोटि कला करके भी अपने प्रयत्न में सफल नहीं हुए इसके बाद भगवान नरनारायण रूप से उनके सम्मुख उपस्थित हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा मार्कंडे मुनि ने भगवान की माया देखने की इच्छा प्रकट की फलस्वरूप उन्हें सारा ब्रह्मांड जलमग्न होते हुए दिया। जलम एक बार कुबेर के पुत्र और ने नारद जी की उपेक्षा कर दी इस पर नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम लोग बड़े ही जड़ बुद्धि हो जाओ वृक्ष हो जाओ पीछे जब उन लोगों ने प्रार्थना की तब दयालु नारद मुनि ने शापोद्धार निमित कह दिया कि गोकुल में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो उनके चरणों के संस्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा यह दोनों भाई नारद के श्राप से गोकुल में अर्जुन वृक्ष बन गए एक दिन यशोदा जी ने किसी अपराध के कारण बालक श्री कृष्ण को ऊखल से बांध दिया भगवान रेंगते हुए जुड़े हुए वृक्षों के पास जा पकते और वृक्षों को बीच में उखल को अड़ा ऐसा झटका दिया कि तुरंत दोनों वृक्ष गिर पड़े वृक्ष रूप त्याग कर दिव्य यक्ष रूप से भगवान की स्तुति करने लगे भगवान ने उन्हें मुक्ति प्रदान कर दी गयंद जाके एक एक बार एक तालाब में एक बड़ा भारी मतवाला हाथी हथनियों के साथ जल विहार कर रहा था इतने में एक ग्राह ने आकर उसका पैर पकड़ लिया हाथी ने अपने पैर को छुड़ाने के लिए सारी शक्ति लगा दी पर ग्राह ने पैर न छोड़ा न छोड़ा वह उसे गहरे जल में खींचने लगा जब वह हाथी निराश हो गया तो उसने आर्त भाव से भगवान को पुकारा उसके मुंह से हरि नाम निकलना था कि भक्त भयहारी प्रभु अपने वाहन गरुड़ को छोड़कर शीघ्र वहाँ उपस्थित हो गए और उन्होंने ग्राह को मारकर उस हाथी के दुख को दूर किया भागवत के आठवें स्कंध में यह कथा गजेंद्र मोक्ष नाम से विस्तारपूर्वक लिखी गई है सुरुचि राजा उत्तानपाद की दो रानियाँ थीं सुरुचि और सुनीति राजा सुरुचि को ही अधिक मानते थे दोनों रानियों के दो पुत्र थे एक दिन सुनीति का पुत्र ध्रुव सुरुचि के लड़के के सामने राजा की गोद में जा बैठा सुरुचि से यह देखा न गया वह दौड़ी आई और उसको डांट फटकार कर बताते राजा की गोद से उतार दिया वह रोता हुआ अपनी माँ के पास गया उसकी माँ ने दीन बंधु अशरण शरण भगवान के गुणों का वर्णन कर ध्रुव के मन को भगवान की ओर लगा दिया पीछे बालक ध्रुव ने बाल्य जीवन में ही घोर तपस्या कर प्रभु को प्रसन्न कर राज्य और परम प्राप्त किया रिपु राहु जब समुद्र मंथन के समय समुद्र से अमृत निकला तो दैत्य और देवता उसके लिए आपस में लड़ने लगे विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत के घड़े को अपने हाथ में ले लिया दैत्य उनके रूप पर मोहित हो गए उन्हें अमृत का ध्यान ही नहीं रहा एक ओर देवता और दूसरी ओर दैत्य बैठ गए अमृत का बाटा जाना देवताओं की पंक्ति से प्रारंभ हुआ राहु नाम का दैत्य विष्णु भगवान की इस लीला को समझ गया वह वेश बदलकर कर सूर्य चंद्रमा के बीच देवताओं में आकर बैठ गया मोहनी ने उसे भी अमृत पिला दिया वह अमर हो गया परंतु सूर्य और चंद्रमा के संकेत से भगवान को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने अपने चक्र से राहु के सिर को धड़ से अलग कर दिया फिर सिर राहु हो गया और धड़ केतु उसे पुराने वैर से राहु ग्रहण के द्वारा चंद्र और सूर्य को कष्ट देता है